विप्रगण यह प्रथम मनवंतर बतलाया गया स्वारोचिश मनवंतर में प्राण बृहस्पती दत्तात्रेय अत्रि सेवन वायु प्रोक्त तथा महाव्रत ये सात सप्तर से थे तुषित नाम वाले देवता थे और हविरण शुक्र ज्योति आ मूर्ति प्रतीत नभस्य नव नभ, तथा ऊर्ज ये महात्मा सारोजिस मनु के पुत्र बताए गए हैं जो महान बलवान और पराक्रमी थे यह द्वितीय मनुंतर का वर्णन हुआ अब तीसरा मनुंतर बतलाया जाता है सुनो वशिष्ठ के सात पुत्र वाशिष्ठ तथा हिरण्यगर्भ के तेजस्वी पुत्र ऊर्ज यही उत्तम मनुंतर के ऋषि थे ईश ऊर्ज तनूर्ज मधु माधव शुचि शुक्र सह नभस्य तथा नभ ये उत्तम मनु के पराक्रमी पुत्र थे इस मनवंतर में भानु नाम वाले देवता थे इस प्रकार तीसरा मंत्र बताया गया अब चौथे का वर्णन करता हूं काव्य पृथु अग्नि जहु धाता कपीवान और अकपीवान ये सात उस समय के सप्तर्ष थे सत्य नाम वाले देवता थे दीप्ति तपस्य सूतुपा तपोभूत सनातन तपोरत अकलमास तन्वी धनवी और परंतप ये 10 तापस मनु के पुत्र कहे गए हैं यह चौथे मनुवंतर का वर्णन हुआ पांचवा रयवत मनुवंतर है उसमें देवबाहु यदुद्र वेदशिरा हिरण्यरोमा अर्जन्य सोमनंदन उर्दवाहु तथा अत्रिकुमार सत्य नेत्र ये 70 से थे अभूत राजा और प्रकृति नाम वाले देवता थे धृतिमान अव्यय युक्त तत्वदर्शी निरुपस्क आरणीय प्रकाश निर्मोह सत्यवाक और कृति ये रवत मनु के पुत्र थे यह पांचवा मनवंतर बताया गया अब छठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूं सुनो उसमें भृगु नव देवswan सुधामा विरजा अतिनामा और शहिष्णु यही 70 से थे लेख नाम वाले पांच देवता थे नाड वलय नाम से प्रसिद्ध रूरू आदि चाक्षुस मनु के 10 पुत्र बताए जाते हैं यहां तक छठे मनवंतर का वर्णन हुआ अब सातवें वैवसत मनवंतर का वर्णन सुनो अत्रि वशिष्ठ कश्यप गौतम भरद्वाज विश्वामित्र तथा जमदग्नि ये इस वर्तमान मनुंतर में 70 से होकर आकाश में विराजमान हैं साध्य रुद्र विश्वदेव वसु मरुदगण आदित्य और अश्विनी कुमार ये इस वर्तमान मनुंतर के देवता माने गए हैं वैवस्वत मनु के एक छाक आदि 10 पुत्र हुए ऊपर जिन महातेजस्वी महर्षियों के नाम बताए गए हैं उन्हीं के पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण दिशाओं में फैले हुए हैं प्रत्येक मनवंतर में धर्म की व्यवस्था तथा लोक रक्षा के लिए जो 770 रहते हैं मनवंतर बीतने के बाद उनमें चार महर्षि अपना कार्य पूरा करके रोग शोक से रहित ब्रह्मलोक में चले जाते हैं तत्पश्चात दूसरे चार तपस्वी आकर उनके स्थान की पूर्ति करते हैं भूत और वर्तमान काल के 70 से गण इसी क्रम से होते आए हैं सावाणि मनवंतर में होने वाले 70 से ये हैं परशुराम व्यास आत्रेय भरतद्वाज कुल में उत्पन्न द्रोणकुमार अश्वत्थामा गौतम वंती शरदवान कौशिक कुल में उत्पन्न गाल्व तथा कश्यप नंदन और वैरी अध्वरीवान शमन धृतिमान वसु अरिष्ट अधिष्ठ वाजी तथा सुमति ये भविष्य में सार्वनिक मनु के पुत्र होंगे प्रातः काल उठकर इनका नाम लेने से मनुष्य सुखी यशस्वी और दीर्घायु होता है भविष्य में होने वाले अन्य मनवंतरों का संक्षेप में वर्णन किया जाता है सुनो सावण नाम के पांच मनु होंगे उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और शेष चार प्रजापति के ये चारों मेरुगिरि के शिखर पर भारी तपस्या करने के कारण मेरु सावर्ण्य के नाम से विख्यात होंगे ये दक्ष के देवते और प्रिया के पुत्र हैं इन पांच मनुओं के अतिरिक्त भविष्य में रौच और भौत्य नाम के दो मनु और होंगे प्रजापति रुचि के ही पुत्र रौच कहे गए हैं रुचि के पुत्र जो भूत के गर्भ से उत्पन्न होंगे भौत्य मनु कहलाएंगे इस कल्प में होने वाले ये सात मनु भावी मनु हैं इन सबके द्वारा दीपों और नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी का एक सहस्त्र युगों तक पालन होगा सत्य युग त्रेता आदि चारों युग 71 बार बीत कर जब कुछ अधिक काल हो जाए तब वह एक मनवंतर कहलाता है इस प्रकार ये 14 मनु बताए गए हैं ये यश की वृद्धि करने वाले हैं समस्त वेदों और पुराणों में भी इनका प्रभुत्व वर्णित है ये प्रजाओं के पालक हैं इनके यश का कीर्तन श्रेयस्कर है मनमंत्रों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियां होती रहती हैं इन सब का पूरा पूरा वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता मनमंत्रों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता तथा सप्तर्ष शेष रह जाते हैं 1000 चतुर्युग पूर्ण होने पर कल्प समाप्त हो जाता है उस समय सूर्य की प्रचंड किरणों से समस्त प्राणी दग्ध हो जाते हैं तब सब देवता आदित्य गणों के साथ ब्रह्मा जी को आगे करके सुर श्रेष्ठ भगवान नारायण में लीन हो जाते हैं वे भगवान ही कल्प के अंत में पुनः सब भूतों की सृष्टि करते हैं वे अव्यक्त सनातन देवता हैं यह संपूर्ण जगत उन्हीं का है मुनि मरों अब मैं इस वर्तमान महातेजस्वी व्यवस्थित मनु की सृष्टि का वर्णन करूंगा महर्षि कश्यप से उनकी ഭാര്യ दक्ष कन्या अदिति के गर्भ से विवस्वान सूर्य का जन्म हुआ विश्वकर्मा के पुत्री संज्ञा देवस्थान की पत्नी हुई उसके गर्भ से सूर्य ने तीन संतानें उत्पन्न की जिनमें एक कन्या और दो पुत्र थे सबसे पहले प्रजापति श्राद्धदेव जिन्हें वैवशत मनु कहते हैं उत्पन्न हुए तत्पश्चात यम और यमुना ये जुड़वी संतानें हुईं भगवान सूर्य के तेजस्वी स्वरूप को देखकर संज्ञा उसे सह न सके उसने अपने ही समान वर्ण वाली छाया प्रकट की वह छाया संज्ञा अथवा सवर्णा नाम से विख्यात हुई उसी को भी संज्ञा ही समझकर सूर्य ने उसके गर्भ से अपने ही समान तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किया वह अपने बड़े भाई मनु के समान ही था इसलिए सावन मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ छाया संज्ञा से जो दूसरा पुत्र हुआ उसकी सनेहेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुई यम धर्मराज के पद पर प्रतिष्ठित हुए और उन्होंने समस्त प्रजा को धर्म से संतुष्ट किया इस शुभ कर्म के कारण उन्हें पितरों का अधिपति और लोकपाल का पद प्राप्त हुआ सावन मनु प्रजापति हुए आने वाले सावन मनवंतर के वे ही स्वामी होंगे वे आज भी मेरुगिर के शिखर पर नित्य तपस्या करते हैं उनके भाई शनिशर ने ग्रह की पदवी पाई वैवश्रत मनु के वंशजों का वर्णन लोम हर्षन जी कहते हैं वैवश्रत मनु के नौ पुत्र उन्हीं के समान हुए उनके नाम इस प्रकार हैं एक छाक नाभाग दृष्ट शर्याति नरष्यंत प्रांशु अरिष्ट करुष तथा प्रसन्न एक समय की बात है प्रजापति मनु पुत्र की इच्छा से मैत्रा वरुण याग कर रहे थे उस समय उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था उस यज्ञ में मनु ने मित्रा वरुण के अंश की आहुति डाली उसमें से दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य रूप वाली इला नाम की कन्या उत्पन्न हुई महाराज मनु ने उसे इला कहकर संबोधित किया और कहा কল্যাणी तुम मेरे पास आओ तब इला ने पुत्र की इच्छा रखने वाले प्रजापति मनु से यह धर्मयुक्त वचन कहा महाराज मैं मित्रा वरुण के अंश से पैदा हुई हूं अतः पहले उन्हीं के पास जाऊंगी आप मेरे धर्म में बाधा न डालिए यूं कहकर वह सुंदरी कन्या मित्रा वरुण के समीप गई और हाथ जोड़कर बोली भगवन मैं आप दोनों के अंश से उत्पन्न हुई हूं